एक मित्र ने पूछा आप पाखंड का विरोध करते लेकिन यहां लोग आपकी कुर्सी के सामने सिर झुका रहे हैं सरासर पाखंड हो रहा है तो फिर इस पाखंड में और मंदिर की प्रतिमा के सामने झुकने में क्या भेद है मस्तिष्क का प्रश्न है अगर कोई मंदिर की प्रतिमा में भी इतने ही भाव से झुक रहा है जितने भाव से यहां तो वहां भी पाखंड नहीं पाखंड प्रतिमा के सामने झुकने में नहीं है पाखंड तो तब है जबकि सिर्फ मस्तिष्क झुक रहा है और हृदय में कोई अनुभव नहीं हो रहा है पत्थर की भी पूजा प्रेमपूर्ण हो तो पत्थर परमात्मा है और परमात्मा की भी पूजा पत्थर की तरह हो तो सब पाखंड है लेकिन जिसने पूछा है सोचा है कि बहुत बुद्धिमानी का प्रश्न पूछ रहा है जिसने पूछा है उसको ख्याल है कि उसने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब नहीं हो सकता मैं निश्चित पाखंड का विरोधी हूं पाखंड का अर्थ तुम समझते हो पाखंड का अर्थ होता है जहां हृदय ना हो जहां हृदय का तालमेल ना हो जहां हृदय की जुगलबंदी ना बंधी हो वहां झुकना क्योंकि मां ने कहा पिता ने कहा परिवार ने कहा तो झुक गए मंदिर में मस्जिद में तुमने जाना अगर तुम अपने जानने से झुके हो अगर तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें झुकाया है तो कौन कहता है यह पाखंड है? जरा भी पाखंड नहीं जेन फकीर एक को एक मंदिर में ठहरा रात है सर्द इतनी सर्द इतनी ठंड पड़ रही कि बाहर बर्फ गिर रही गरीब फकीर के पास एक ही कम्बल है वो उसकी सर्दी को नहीं मिटा पा रहा है वो उठा कि मंदिर में कुछ लकड़ी तलाश लाया और लकड़ी तो न मिली लेकिन बुद्ध की प्रतिमाएं थी वो लकड़ी की थी कई प्रतिमाएं थीं तो वो एक प्रतिमा उठा लाया आग जला ली मंदिर में जली आग लकड़ी की चिटचटाक अचानक रोशनी का होना पुजारी जग गया भागा हुआ आया आग बबूला हो गया आंखों पे भरोसा ना आया कि एक फकीर जिसको लोग सिद्ध पुरुष समझते वो भगवान की प्रतिमा जला रहा है इससे बड़ी और नास्तिकता और बड़ा कुफर क्या होगा उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, हो उसमें हो कि पागल हो भगवान की प्रतिमा जला रहे हो इक्कु हंसा उसने पास में ही पड़े अपने डंडे को उठाया प्रतिमा तो जल गई थी बस अब राख ही रह गई थी उस राख में डंडे को डाल के टटोला पुजारी पूछने लगा आप क्या खोज रहे हो सब राख हो चुका इक्कु ने कहा भगवान की अस्थियां खोज रहा हूं पुजारी ने सिर से हाथ मार लिया उसने कहा तुम निश्चित पागल हो अरे लकड़ी की मूर्ति में कहां की अस्थियां इक्कू ने कहा यही तो मैं कहूं रात भी बहुत बाकी बर्फ जोर से पड़ रही और मंदिर में तुम्हारे मूर्तियां बहुत हैं एक दो और उठा लाओ और मैं ही क्यों तापू तुम भी ठिठुर रहे हो तुम भी तापो जब अस्थियां नहीं है तो कैसा भगवान ऐसे आदमी को मंदिर में टिकने देना खतरनाक था क्योंकि पुजारी आखिर सोएगा ये और मूर्तियां जला दे बहुमूल्य चंदन की मूर्तियां हैं इक्कू को धक्के देकर उसने बाहर निकाल दिया इक्कू ने बहुत कहा कि बर्फ पड़ रही और भगवान को बाहर निकाल रहे हो लकड़ी की मूर्तियां बचा रहे हो और मुझ जीवित बुद्ध को बाहर निकाल रहे हो लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना उसका तुम पागल हो तुम और बुद्ध धक्के दे के दरवाजा बंद कर लिया सुबह जब उसने दरवाजा खोला मंदिर का तो देखा कि इक्कू बाहर बैठा है और जो मील का पत्थर है उस पे फूल चढ़ा के आराधना में झुका है उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं पुजारी ने जाके हिलाया और कहा कि तुम मुझे और परेशान न करो तुम मुझे और उलझाओ मत उहा पोह में मत डालो रात मंदिर में भगवान की मूर्ति जलाई अब सुबह राह के किनारे लगे मिल के पत्थर पे फूल चढ़ा के आराधना कर रहे हो इक्को ने कहा जहां आराधना है वहां आराध्य पत्थर को भी प्रेम से देखो तो परमात्मा है और परमात्मा को भी सिर्फ बुद्धि से देखते रहो तो परमात्मा नहीं रात जो मैंने मूर्ति जलाई अपनी सर्दी मिटाने को ना जलाई थी तुम्हारा पाखंड जलाने को जलाई थी तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि तुम ये पूजा व्यर्थ ही कर रहे हो क्योंकि तुमने खुद ही कहा कि अरे पागल लकड़ी में अस्थियां कहां अगर तुमने ये आराधना सच में की होती तो ऐसा वचन तुमसे ना निकल सकता था भीतर तो तुम जानते हो कि लकड़ी ही है ऊपर से मानते हो कि भगवान है पाखंड का अर्थ होता है भीतर कुछ बाहर कुछ जिन मित्र ने पूछा है उन्हें पाखंड शब्द का भी अर्थ नहीं मालूम पाखंड का अर्थ होता है भीतर एक बाहर दूसरी बात ठीक उल्टी बात लेकिन अगर बाहर भीतर एक रस हो जुगल बंदी बंधी हो फिर कैसा पाखंड तो अगर कोई प्रीति से पत्थर के सामने झुके प्रीति कसौटी है तो पत्थर भगवान है क्योंकि जहां झुक जाओ तुम वहां भगवान है तुम्हारा समर्पण भगवान है लेकिन कोई ऐसे ही औपचारिकता से सामाजिक व्यवहार से और लोग झुकते हैं इसलिए झुकना चाहिए औरों को झुकते देख के झुकता हो संस्कारवश झुकता हो तो पाखंड पाखंड का निर्णय झुकने से नहीं होगा पाखंड का निर्णय भीतर हृदय के अंतरतम में होगा उन मित्र ने पूछा है कि कल मैंने कुछ सन्यासियों को गाते सुना जय रजनी सहरे ये तो महाभयंकर पाखंड हो रहा है तुम कैसे निर्णय करोगे अगर ये उनके हृदय की पुकार है तो पाखंड नहीं और अगर वो केवल एक औपचारिकता अदा कर रहे हैं तो जरूर पाखंड है मगर तुम कैसे तय करोगे तुम कौन हो निर्णायक तुम अपने ही हृदय का निर्णय ले लो तो बहुत तुम दूसरे के हृदयों का निर्णय न लो तुम्हें अभी अपने हृदय का पता नहीं औरों का तो क्या पता होगा और यहां जो बात चल रही जो सत्संग चल रहा है वो अनिर्वचनीय का है नहीं कहा जा सके जो उसको कहने की चेष्टा चल रही तुम जैसा व्यक्ति जो अभी बुद्धि के क्षुद्र जाल में उलझा हो उसका यहां काम नहीं है तुम यहां आए भी व्यर्थ आए जिन मित्र ने पूछा है वे सन्यासी भी है तुम्हारा सन्यास भी व्यर्थ तुम्हारा सन्यास पाखंड अब तुम समझो पाखंड का अर्थ तुम्हारा सन्यास पाखंड क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर पूजा का भाव नहीं अगर तुम्हारे भीतर आराधना नहीं चखी तो तुमने बस कपड़े रंग लिए माला पहन ली ये पाखंड भीतर रंग जाए और बाहर रंगे जुगलबंदी हो फिर पाखंड नहीं तुमने तो सोचा होगा कि मैं करूंगा खंडन उन सबका जो इस तरह का पाखंड कर रहे हैं तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि मैं तुमसे यह कहूंगा कि तुम पाखंडी हो मुझसे प्रश्न पूछते मुझ समय थोड़े सोच समझ के पूछा करो तुम निपट पाखंडी हो तुम्हारा सन्यास झूठ मिथ्या तुम झुके ही नहीं हो तुम्हारा कोई समर्पण नहीं तुम मैं जो कह रहा हूं समझ ही ना पाओगे क्योंकि शब्द पकड़ोगे तुम शब्द ही तुमने पकड़े पूछा है कि आप पाखंड का इतना विरोध करते और यहां आपके सन्यासी पाखंड कर रहे हैं इसको आप रोकते क्यों नहीं मैं पाखंड का विरोध करता हूं तुमसे कहूंगा कि संन्यास छोड़ दो मैं पाखंड का विरोधी हूं तुम्हारे हृदय में अभी लहर नहीं आई तरंग नहीं आई अभी तुमने मेरे मौन को नहीं सुना अभी मेरे शून्य से तुम नहीं जुड़े अभी तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद नहीं हुआ बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को जो निर्बंध रही है अब तक जो स्वच्छंद बही है अब तक बांध रहा हूं शब्दों में उस स्रोतस्वनी पुनीति को बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को चक्षु श्रवा बन सुना श्रवण दृष्टा बनकर देखा है जिसको शब्द दे रहा हूं मैं उसी तरकातीत प्रतीति को बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को जिसको मन ही मन में गोया दीर्घ काल तक जिसे संजोया व्यक्त कर रहा हूं अब उसकी मन की विमल को विभूति को बांध रहा हूं शब्दों में अनुभूति को ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं नहीं कहा जा सके ऐसा है निर्वचन न हो सके ऐसा है व्याख्य ऐसा है इसे तुम समझोगे तो हृदय से ही समझ पाओगे बुद्धि से नहीं बुद्धि पाखंडी बुद्धि पाखंड के ऊपर उठ भी नहीं सकती बुद्धि चालबाज बुद्धि बेईमान बुद्धि बहुत चालाक आंखी मुला नसरुद्दीन अपने मित्र के साथ सिनेमा देखने गया हुआ था सिनेमा में सभी बोर हो रहे थे पिक्चर जो थी वो उनकी समझ के बाहर थी मुल्ला नसरुद्दीन से कुछ ही आगे एक गंजा व्यक्ति बैठा हुआ था मुल्ला के मित्र ने मुल्ला से कहा मुल्ला पिक्चर तो बोर कर रही कुछ करो कि मनोरंजन हो यदि तुम उस गंजे व्यक्ति के सिर पर एक चपत रसीद कर दो तो मैं तुम्हें दस रुपए दूंगा लेकिन एक शर्त है कि वह व्यक्ति नाराज ना हो क्रोधित ना हो मुल्ला बोला अरे ये कौन सी बात है अभी लो फिल्म का इंटरवल हुआ मुल्ला उठा और पीछे से जाकर उसने गंजे आदमी की चांद पर एक चपत रसीद की और बोला अरे चंदूलाल तुम यहां बैठे हो हम तुम्हें देखने तुम्हारे घर गए थे वह व्यक्ति वोला माफ कीजिए भाई साहब मैं चंदूलाल नहीं हूं आपको शायद गलत फहमी हुई मेरा नाम नटवर लाल मुल्ला ने कहा क्षमा करिए भाई साहब मुझे धोखा हो गया और उसके बाद मुल्ला गर्व से छाती फुलाए मित्र के पास आया और बोला कि चलो निकालो दस रूपये मित्र ने दस रूपए दिए और बोला मुल्ला अब की बार बीस रूपए दूंगा यदि तुम इस गंजे आदमी की चपत पे चांद पर एक चपत और लगा दो मुल्ला बोला अभी लो यह कौन सा बड़ा काम मुल्ला गया और जाकर फिर उसकी चांद पर एक चपत रसीद की और बोला अबे साले चंदूलाल मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो मैं तुम्हें तो अच्छी तरह से जानता हूं तेरी यह नाटक करने की आदत जाएगी या नहीं वह व्यक्ति पर फिर बोला भाई साहब माफ करिए मैं चंदुलाल नहीं नटवर लाल हूं मैं किसी चंदुलाल को जानता भी नहीं मुल्ला ने पुनः उससे क्षमा मांगी और वापस आकर मित्र से बीस रुपए वसूल किए मित्र ने बीस रुपए देते हुए कहा मुला यदि एक चपत तुम और लगा सको उस गंजे को तो ये पचास रुपए तुम्हारे मगर शर्त वही है वह ना नाराज हो और न क्रोधित ही हो मुला ने कहा चिंता मत करो होने दो पिक्चर समाप्त चलो बाहर अभी लगा देता हूं एक चपत और पिक्चर समाप्त हुई सब बाहर आए मुल्ला ने जाकर और भी जोर से उस व्यक्ति की गंजी खोपड़ी पर एक चपथ रसीद की ओर बोला अभे साले चंदूलाल के बच्चे तुम साले यहां हो और तुम्हारे धोखे में भीतर हाल में मैं मैंने बेचारे नटवरलाल को दो चपट रसीद कर दी उस व्यक्ति ने रुआ से स्वर में बिल्कुल मरी हुई आवाज में उत्तर दिया भाई साहब आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए मैं चंदूलाल नहीं नटवरलाल हूं बुद्धि बहुत चालाक है रास्ते खोज सकती है ऐसे रास्ते जिनकी तुम कल्पना भी ना कर सको और बुद्धि ने बहुत रास्ते खोजे, बुद्धि ने आदमी को बहुत भटकाया है बुद्धि हर जगह से रास्ता निकाल लेती तरकीब निकाल लेती मैं पाखंड विरोधी हूं तुम्हारी बुद्धि ने उसमें से रास्ता निकाल लिया मुझसे ही बचने का तुम्हारी बुद्धि ने उसमें से रास्ता निकाल लिया अपने अहंकार को बचाने का तुम्हारी बुद्धि ने उसमें से रास्ता निकाल लिया दूसरों की निंदा करने का मैंने जो कहा वो तो तुम समझे ही नहीं तुमने जो समझना था वो समझ लिया और शायद तुम सोचते होगे कि तुम मेरे असली सन्यासी क्योंकि मेरी बात का कैसा अनुसरण कर रहे हो जरा भी पाखंड नहीं और पाखंड शब्द का भी अर्थ तुमने बदल लिया पाखंड का अर्थ होता है द्वंद्व भीतर द्वैत बाहर कुछ भीतर कुछ लेकिन बाहर भीतर अगर जुगल बंदी है फिर कैसा पाखंड फिर तो कोई कारण नहीं पाखंड का जरा सावधान रहना अपनी बुद्धिमानी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है अपनी बुद्धिमानी से क्योंकि सबसे बड़े धोखे वहीं पैदा होते सबसे बड़ी चालबाजियां वहीं पैदा होती एकांत एक प्रिय साधु अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक छोटा सा झोपड़ा बनाकर सुख से रहा करते थे लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि जंगल में आने जाने वाले लोग कभी रास्ता भटक जाते या लौटते मुने शाम हो जाती तो वे साधु की झोपड़ी देखकर वहां शरण मांगते साधु इससे बहुत परेशान था एक दिन शाम का समय था साधु अपनी पत्नी के साथ शाम का मजा ले रहा था तभी उसने देखा कि मुला नसरुद्दीन चला आ रहा था वह पुराना परिचित है यदि शरण मांगेगा तो मना किया भी नहीं जा सकता था अतः साधु की पत्नी ने एक उपाय सुझाया कि हम दोनों कमरे में बंद हो जाएं और ऐसा अभिनय करें कि जैसे बहुत झगड़ा चल रहा है संभवतः मुल्ला यह देखकर कि ये लोग झगड़ रहे हैं अब इनसे क्या शरण मांगना ऐसा सोचकर स्वयं ही चला जाएगा उन लोगों ने ऐसा ही किया कमरे के दरवाजे बंद कर साधु ने गाली बकना शुरू कर दिया और एक डंडे से तकिया पीटना शुरू कर दिया वे अभिनय में कुशल तो थे ही बड़े पुराने साधु थे पतिनी ने जोर जोर से रोना और बचाओ बचाओ मत मारो ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिया ऐसा वेलोक करीब आधा घंटा तक करते रहे जब नसरुद्दीन के चले जाने का उन्हें भरोसा हो गया तब वे निकल कर बाहर आए और आंगन में पड़ी खाट पर बैठ गए साधु ने हस्तुए का साला भाग गया देखा मैंने कैसा मारा पत्नी ने भी मुस्कुराक कहा और देखा मैं भी कैसी रोई तभी खाट के नीचे सिन्न निकाल के मुला नसुद्दीन बोला और देखा मैं भी कैसा भागा तुम जरा सावधान रहना तुम जरा होशियार रहना इस दुनिया में और कोई बड़ा लुटेरा नहीं है जो तुम्हें लूट ले इस दुनिया में और कोई बड़ा जालसाज नहीं जो तुम्हें धोखा दे दे तुम्हारी बुद्धि सबसे बड़ी जालसाज है। और इस कुशलता से देती है धोखे और ऐसी सादगी से देती है धोखे कि स्मरण भी नहीं आता कि धोखा हो रहा है। प्रेम कभी भी पाखंड नहीं तर्क सदा पाखंड प्रेम कभी भी अंधा नहीं तर्क सदा अंधा है प्रेम कभी भी पागल नहीं तर्क विक्षिप्तता की ही एक प्रक्रिया है वीणा तेरे भीतर प्रेम का अंधापन पैदा हुआ अर्थात आंखें पैदा हुई और तेरे भीतर प्रेम का पागलपन जगा अर्थात पहली बार तू स्वस्थ होनी शुरू हुई है छोड़ फिक्र जो तू मांग रही है वो हो चुका है पूछा है तूने इच्छा केवल रजकण में मिल तब मंदिर के निकट पड़ूं, तू मंदिर के भीतर आ गई तू मंदिर में ये सारा अस्तित्व उसका मंदिर है बस भीतर प्रेम जगा कि सारा अस्तित्व मंदिर हुआ आते जाते कभी तुम्हारे श्री चरणों से लिपट पड़ूं उसके चरणों में ही हम हैं उससे अन्यथा होने का उपाय नहीं है जहां भी हो उसके ही चरण है नानक की कहानी तुम्हें याद दिलाऊं गए काबा रात सोए पुजारी बहुत नाराज हो गए क्योंकि काबा के पवित्र मंदिर की तरफ उनके पैर थे पुजारियों ने आके कहा कि हम तो समझे थे कि तुम साधु मालूम पड़ते हो देखने से फकीर मालूम पड़ते हो बातें बड़ी ज्ञान की करते हो और इतनी भी तुम्हें तमीज नहीं इतना शिष्टाचार भी नहीं पवित्र पत्थर की तरफ पैर करके सो रहे हो नानक ने कहा मैं भी बड़ी मुश्किल में था रात होने लगी नींद आने लगी मेरी भी बड़ी चिंता थी कि पैर करूं तो कहां करूं तुम मेरे पैर वहां कर दो जहां परमात्मा ना हो। ऐतिहासिक तथ्य तो इतना ही मालूम होता है इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं बात नानक ने कही थी, लेकिन कहानी थोड़े और जा, आगे जाती कहानी थोड़ी कविता बनती इतिहास जहां काम नहीं कर पाता वहां काव्य की जरूरत होती इतिहास जो नहीं कह सकता वो काव्य कहता है यहां तक तो इतिहास है इसके आगे बड़ा प्यारा काव्य है पुजारी तो क्रोध में थे ही भन्नाए थे उन्होंने पकड़े दोनों पैर नानक के और घुमा दिए दूसरी तरफ और चकित हुए जानकर काबा उसी तरफ घूम गया सब दिशाओं में पैर घुमाकर देखे जहां पैर घुमाए काबा वहीं घूम गया तब चरणों पर गिर पड़े नानक के कि हमें क्षमा कर दो इतनी बात तो कविता की है काबा घूमेगा नहीं काबा घूमने वाला नहीं ये तुम पक्का समझो काबा घूम सकता नहीं लेकिन ये काव्य भी इशारा कर रहा है गहन सत्य की तरफ ये यही कह रहा है कि परमात्मा सब तरफ है उसके ही चरण है एक नाथ के संबंध में भी मैंने कहानी सुनी गांव में एक आदमी था जो बड़ा नास्तिक आस्तिकों को झकझोर डाला था उसने आखिर आस्तिक परेशान हो गए, उन्होंने कहा अगर तुम्हें कोई आदमी समझा सकता है तो बस एक नाथ और कोई तुम्हें नहीं समझा सकता सुन कहा है एक नाथ उन्होंने कहा वो दूसरे गांव में नदी के किनारे एक मंदिर में रहते तुम चले जाओ भाई वो आदमी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गया सोच के कि साधु से मिल लेना ब्रह्म मुहूर्त में ही ठीक होगा फिर निकल पड़े भिक्षा मांगने या और कहीं चले जाएं तो पांच बजे पहुंच गया पांच बजे से बैठा है मंदिर के दरवाजे पर दरवाजा खुला और एक सोए जरा उजाला हुआ तो बहुत हैरान हुआ जो देखा उस पे आंखों को भरोसा ना आया आंखें पोछी धोई पानी से फिर फिर देखा जो देखा उस पे भरोसा नहीं आता था नास्तिक होके भी नहीं आता था सोचने लगा कि ये तो महानास्तिक मालूम होता वो शंकर जी की पिंडी पे पैर टेक के सो रहे थे कम से कम नानक तो पैर किए थे सिर्फ कोई कांबा पे पैर टेक नहीं दिए थे सिर्फ उस दिशा में पैर किए थे एक नाथ और एक कदम आगे बढ़ गए नानक की कहानी सुनी होगी सोचा वही क्या करना जरा और आगे शंकर जी की पिंडी पे पैर के, और मस्त पड़े पैरों को तकिया दिया हुआ है शंकर जी की पिंडी का उन नास्तिक की छाती दहल गई उसने कहा मैं नास्तिक हूं मैं ईश्वर को मानता भी नहीं लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि शंकर जी की पिंडी को पैर लगाओ तो मैं भी लगाऊंगा नहीं हो ना हो कौन जाने फिर पीछे झंझट हो मरने के बाद कहे कि क्यों अब बोलो हालांकि मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं मगर ये मानता मानता ही अनुमान अनुमान है तर्क तर्क है पता नहीं हो ही कौन आया मर के लौट के किसी ने कहा तो नहीं कि नहीं है ना किसी ने कहा है ना किसी ने कहा नहीं है दोनों संभावनाएं खुली हैं विकल्प खुले है। कौन जाने पचास पचास प्रतिशत का मामला फिफ्टी फिफ्टी हो भी सकता नहीं भी हो सकता मगर ये आदमी तो हद है। ये तो सौ प्रतिशत माने बैठा है कि नहीं है ये तो तकिया लगाए हुए इससे क्या हल होगा मन में तो हुआ कि लौट जाऊं इससे क्या पूछना है ये और मुझे बिगाड़ेगा मगर अब इतनी दूर आ गया था तो सोचा कि जरा बात तो कर लू आदमी वैसे जानदार मालूम पड़ता है और जिस मस्ती से सो रहा है छह बज गए सात बज गए आठ बज गए कहा हद धो गई ये कैसा साधु साधु को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ये तो असाधुओं तामसियों का ढंग है कि पड़े हैं सो रहे हैं आठ आठ नौ नौ बजे तक ये आदमी बिल्कुल नास्तिक है 9 बजे एकनाथ उठे उस आदमी ने कहा महाराज पूछने तो बहुत कुछ आया था लेकिन अब कुछ और ही पूछने के लिए सवाल उठ गए मन में पहले तो ये कि साधु को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तो एकनाथ ने कहा तुम क्या समझ रहे हो मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा अरे साधु जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त और कौन तय करेगा ब्रह्म मुहूर्त कोई ठेका लिया किसी ने कोई सील माहौल लगी ब्रह्म ब्रह्महूर्त का क्या अर्थ ब्रह्म को जानने वाला जब उठे ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला जब उठे तब ब्रह्म ब्रह्महूर्त अज्ञानियों के जगने से ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है सारी दुनिया के अज्ञानी उठा पांच बजे तो भी कुछ नहीं होता एक नाथ ने कहा जब मैं उठूं तब समझना ब्रह्म मुहूर्त आदमी बोला कि बात तो जस्ती मगर दूसरी बात चलो ये भी ठीक कि जब साधु उठे तब ब्रह्म मुहूर्त शंकर जी की पिंडी पे पैर क्यों टेके पड़े हो शर्म नहीं आती संकोच नहीं लगता आस्तिक हो या नास्तिक एकनाथ ने कहा कि यह सवाल जरा झंझट का है मैं खुद ही पूछ रहा हूं भगवान से आज कई साल हो गए कि बता कहां पैर रखूं? तू बता कहां पैर रखूं? जहां पैर रखूं वहीं तू है आखिर कहीं तो पैर रखूं कोई अपने सिर पर तो पैर रखना लो? तेरे ही सिर पे पड़ेंगे तो उसने ही मुझसे कहा कि तू झंझट ना कर मेरी पिंडी पर पैर रख ले यहां मैं कम से कम हूं पंडित पुरोहतों के कारण यहां मैं रह नहीं पाता तब से मैं पिंडी पी पैर रखने लगा मैं भी क्या करूं जब वही कहे तो आज्ञा माननी पड़ेगी एक नाथ जिस अपूर्व प्रेम से भर के ये बात कह रहे हैं तो शंकर की पिंडी पर भी पैर रखने का अधिकार है लेकिन इसका कारण देख रहे हो महा आस्तिकता इसका कारण झुके आस्तिक तो भक्ति प्रतिमा को जला डाले तो आराधना सवाल भीतर का है सवाल बाहर का नहीं अपने हृदय को ही टटोलते रहो वही है दिशा सूचक यंत्र वीणा मन की फिक्र छोड़ तू उसके ही चरणों में उसके ही मंदिर में उसके अतिरिक्त और कहीं होने का कोई उपाय नहीं